बंदर पाठ करे। ओम सहना बाबतो सहना ओ भिनक तो सहविध्यम करबा वघे तेजस विना वधी तमस चोबा विद्विशा वघे ओम शांति शांति शांति। तुम इमाम सदर सुने अब सूत्र संख्या छह सूत्रों के द्वारा हम पूर्व पक्ष को ही देख रहे थे अब पांचवां पांचवां होता है ये कोई नया नहीं वही पुराना है जो शब्द नित्य के प्रकरण में जो पूर्व पक्ष आया था वही पूर्व पक्ष क्या है थोड़े अपनी वैशभूषा को बदल करके आ रहा है वैशभूषा बदलने का मतलब सरदारी ने किया था ना नादाजी ने किया था ना कौन तो सी चीज थी <laughs> तो क्या हो गया था वाशी मिशन, वाशी मिशन था तो सरदार क्या दाम है तो उन्होंने कहा कि नौ हजार नहीं ना ना कहा, ये देखिए ये फ्रिज नहीं है ये वॉशिंग मशीन है तो सरदा जी ने बोला ये फ्रिज नहीं ये ऐसा हो गया सरदा जी को लेकिन तो मशीन नहीं है नहीं फ्रिज नहीं है वॉशिंग मशीन बताया ना कि नौ हजार रुपये का होता है उसके बाद में क्या हो गया सरदार हो गए फिर उन्होंने क्या कर दिया पूरे वेश बदल करके आ गया फिर फिर पूछा कि इस का क्या दाम है है तो बोला ना अरे तीसरे बार आ ही मारूंगा ने मुझे अच्छा वेश पहचाना कैसे मैंने तो में इस प्रकार के बेबूफी का प्रश्न तो ही पूछ सकता <laughs> तो ये अंकल को सुनाया ना तो मैं सोचा वो हंसेंगे पर तो बदले में वो दुखी हो तो भाई तो बहुत है, जो हैं की मजाक क्यों उठाते ये वही पूर्व है जो पाले कहा था अनित संयोग आपके वेद के अंदर ब्राह्मण ग्रंथों के कहानियों में पवाहन आदि बबर आदि आ, जो जन्म लेकर के मरने वालों का इतिहास है इसलिए क्या है ये नित्य और प्रामाणिक नहीं हो सकता सूत्र है अनित्य संयोगा अनित्य अनित्य संयोगा संयोग्य अनित्य मनुष्यों के यानी अनित्यों का यानी मनुष्यों के जन्म लेकर के मरने वाले मनुष्यों के इतिहास का उल्लेख होने से भी जो वेद जो है प्रमाण नहीं जन्म लेकर मरने वाले मनुष्यों का इतिहास होने से भी लिखते हो ना हा आ, जन्म लेकर अर्थ आरती अनित का मतलब क्या है अनिति का अर्थ है जन्म लेकर मरने वाले मनुष्यों का इतिहास होने से भी वेद अप्रमाण है अभी पूर्वपक्ष पूर्व पक्ष की सिलसिला हाँ हम लोग से परीक्षा कर रहे पक्ष चाहिए तत्काल क्ष की जो सिलसिला है तत्काल हा? हाँ अनित वेद अनित्य और प्रमाण अब उत्तर देंगे सातवें सूत्र में विधिना बोलिए विधिना तो गुरु एक वाक्यवाद विधिना तो कहते हैं विधिना विधिवाक्य के साथ विधिवाक्य के साथ तो यानी पूर्व पक्ष के द्वारा दिया गया उठाया गया आक्षेप ठीक नहीं ये तू शब्द क्यों रखा? पूर्व पक्ष को हटाने के लिए रखा। पूर्व पक्ष को हटाने के लिए सूत्र में तू शब्द को रखा। यानी पूर्व पक्ष के द्वारा जितना भी आक्षेप लगाया गया ये सारे आक्षेप निरथक है यानी ठीक नहीं क्यों नहीं है? ये तो बताते हैं विधि एक अभाेप था को जिन वाक्यों के ऊपर आक्षेप था जिसको वे अप्रमाण कहते थे ये सारे वाक्य विधि वाक्य के साथ एक, को, एक को करने वाले में लिखेंगे विधि के साथ इसकी एक होती है एक क्या होता है एक प्रकरण की पूर्ति में लगाए गए वाक्यों को वाक्य वाक्य होंगे अनेक। वाक्य होंगे अनेक अनेक बीच-बीच में हम विराम लगाएंगे पर तो ये सारे विराम क्या है अल्पविराम मात्र है जैसे कि एक डंडी लगाते हैं ना यह अल्पविमाम है न, ये पूर्ण विराम जहां होता है दो डंडी पड़ेगी वहां ठीक है ना दूसरी जहां पर भी विधि के साथ जितने भी शब्द रखे गए जितने भी वाक्य रखे गए ये सारे वाक्य क्या है विधि वाक्य के साथ जुड़े हुए हैं हा जैसे मेन क्लोस और सब क्लोस का होता ना विधि उसमें मेन है बाकी जितने भी वाक्य होते हैं विधि की पुष्टि के लिए होती है विधि की पुष्टि के लिए होती है इस कारण से क्या है विधि विधि विधि विधि के के के के साथ साथ पीछे पीछे पीछे आने आने वाले वाले वाक्यों की एक है। यानी मिलकर वाक्य क्या करेगा? को मजबूत बनाएगा विधि को मां बलवान बना, बलवती बनाएगा तो प्रकार क्या है यानी अर्थवाद से ये जो विधि जो है विधि बलवान हो जाता है समझ में आ गया ना और इतना ही नहीं विधि को जब तो विधिवाक्य का उच्चारण जब मात्र करेंगे ना जैसे अग्निहोत्र जुहोयात अग्निहोत्र करे ये विधि है ना विधिंग है अग्निहोत्र जुहोयात यात यह विधि विधि है तो कौन प्रश्न आएगा ना हमारे अंदर एक आकांक्षा होती है तो इसलिए कहा स्वर्ग का महा स्वर्ग कामहा तो कैन जुहुआया किससे होम करना चाहिए होम करना चाहिए तो होम का द्रव्य चाहिए और वाक्य में विधि वाक्य में द्रव्य का कोई नाम नहीं आया तो द्रिव्य को पहचाने बिना होम कैसे करेंगे इसलिए हमारे अंदर फिर आकांक्षा पैदा हो जाएगी क्या है उसमें साधन क्या है ठीक है ना तो क्या घृना या पयसा ग्रदेना पैसा कहीं कहीं बताया या या वाहु से होम जुहिया ठीक है ना इसी प्रकार क्या है उस प्रकरण के अंदर हमारी प्रकरण को सुनते सुनते सुनते हमारी आकांक्षा जब तक शांति नहीं होती है तब तक क्या हो जाता है और पुष्टि के लिए और वाक्य प्रकरण में जोड़ना पड़ता है आंद में वहां शंगा जब पूर्ण रूप से निवृत्त होगी इसका मतलब प्रकरण समाप्त हो गया इसलिए देखिए वक्ता भी अपने वक्तव्य के उपरांत वक्तव्य को रोक करके बताते हैं अभी तक मैंने आपके सामने जो कहा इसमें कोई संदेह हो तो बताइए बाद में वो 10 मिनट 15 मिनट वो जो शंगा का समाधान करेगा यह शंगा का समाधान क्या अलग है नहीं वास्तव में अपने वक्तव्य में उन्होंने जो जो बातें रखी है उसकी पुष्टि के लिए ही आगे का शंका समाधान होता है ठीक है ना तो इसलिए अग्निहोत्र तो काम काम इतने मात्र विधिवाक्य के द्वारा इतने कहने से हमारी आकांक्षाएं उस प्रकरण में समाप्त नहीं होती है इसलिए वहां साधन बताना पड़ेगा काल बताना पड़ेगा कौन कार्य बताना पड़ेगा और अग्निहोत्र करने वाली की क्या योग्यता है यह बताना पड़ेगा और अग्निहोत्र में अग्नि को ही हम अग्निहोत्र की देवता क्यों मानते हैं यह बताना पड़ेगा तब जाकर के अग्निहोत्र का पूरा प्रकरण हमारे समझ में संदेह के बिना आएगा इसलिए ये सारे प्रकरणों को एक वाक्य के अंदर मानना पड़ेगा तब जाकर के उसका पूर्ण विराम होगा ठीक है ना जैसे कि सूत्र के भाष्य को देखिए भाष्य को छोटे छोटे शब्दों में बताएंगे वाक्यों में बताएंगे प्रत्येक वाक्य के बाद में वो अल्पविराम एक डंडा तो हमें दिखाई देता है उसके बाद में जब संपूर्ण सूत्र जब पूरा हो जाएगा तो वहां दो डंडा है दो लाइन खड़ी होती है ना वहां वहां क्या है सूत्र की समाप्ति होती है फिर वहां संख्या भी लिख लेंगे फिर दो डंडा लगाएंगे इसका मतलब इस सूत्र का भाष्य समाप्त हो गया ठीक है तो इधर अर्थ हम लिख सकते हैं तो पूरा पूरा पढ़ेंगे तो पूर्व पक्ष के द्वारा हाँ अर्थ लिखिए पूर्व पक्ष के द्वारा उठाया गया उठाए गए उठाए सारे आक्षेप निरर्थक है सारे आक्षेप निरर्थक है विधि के साथ विधि के साथ यानी विधि वाक्य के साथ एक अवाक्यता होने के कारण एक अवाक्यता होने के कारण स्तुत्यर्थ का स्तुत्यर्थ स्तुत्यर्थ का विधिवाक्यों के साथ विधिवाक्य के साथ संबंध होता है स्तुत्यर्थ के साथ विद्यार्थी क्या, क्या क्या लिखा संबंध होता है संबंध होता है संबंध होना चाहिए एक उदाहरण देते हैं वायव्यम श्वेतम आलभेता वायव्यम वायु देवता के लिए श्वेतम सफेद रंग वाले पशु को आलभेदा आलभन करना चाहिए सफेद, सफेद रंग वाले पशु को आलभेदा आलभन करना चाहिए एक उदाहरण है विधिवाक्य का यह उदाहरण है सफेद, सफेद रंग के रंग के पशु का आलभन करना चाहिए आलभन को मतलब स्पर्श करना चाहिए ये वाक्य क्या है ये विधि है ये विधि वायव्यम श्वेतम आलभेदा तो कहता है आगे कहा वाय। वायुर्वाई थ्रेपिष्टा। वायुर्वाई थ्रेपिष्टा। ये वायु लिखना नहीं वायुर्वय क्षेत्र वायुर्वय क्षेत्र यह वायु निश्चित रूप से शीघ्रगामी होता है क्षेत्र जैसे कि फेंगा गया पत्थर जितने वे से दूर दूर तक पहुंच जाता है उसी प्रकार बहने वाला वायु इतने शीघ्रगामी होता है ठीक है ना अब देखिए वायु शीघ्रगामी होता है किसी ने पूछा विधिवाक्य क्या था वायव्यम श्वेतम आलभेता वायु देवता के लिए सफेद पशु का आलभन करना चाहिए यह विधि वाक्य है इस विधिवाक्य के तुरंत कौन से वाक्य पढ़ा गया है वायुर्वय क्षेत्र आठ तो इसका मतलब वहां वायु की स्तुति आती है वायुष्ठा में वायु की स्तुति आती है ठीक है ना ये स्तुति क्यों आती है क्योंकि इस तुति वाक्य का वायव्यम श्वेदम आलभेदा इस वाक्य के साथ हाँ एक अवाक्यता होती है एक अवाक्यता होती है अब इसका परिणाम क्या होता है वायुमेवा स्वेना भागधेय न उपधावती तो यजमान इस प्रकार वायुव्य प्राणी के आलभन के द्वारा वास्तव में वायु देवता के शीघ्रता को प्राप्त हो जाता है वायु देवता को आह्वान करके उस वायु देवता के लिए जो पशु है उस पशु का स्पर्श कर लेने से क्या होगा वायु का गुण क्या था शीघ्रामित्व शीघ्रामित्व वायु का गुण था इसलिए जो यजमान इस प्रकार के वायु देवता के लिए सफेद प्राणी का आलभन करेगा यानी स्पर्श करेगा उस यजमान के जीवन में क्या है उस प्रकार की शीघ्रता आ जाएगी हाँ यानी इसके अंदर जो जिस देवता के लिए शु का करता है ना उस देवता के अनुग्रह से उस देवता के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति है को मिल जाती है ठीक है, रखते है। हाँ, जी, हाँ, जी। रहे। हाँ हाँ हाँ जी जी तो ते हैं स एव ये नूदि गम यदि यह वायुदेवता जैसे शीघ्रकारी होती है उसी प्रकार क्या है यजमान के जीवन में भूदी की यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति उतने जल्दी हो जाती है प्रगति हाँ तो ये कहने का मतलब क्या हो जाता है कि ये वायव्य वायव्य के मतलब वायु देवता के लिए जो पशु है वो सफेद वर्ण का होता है उसका आलभन यजमान जब करेगा कैसे करेगा वायु देवता के गुणवत्ता को अपने उपास देवता के गुणवत्ता को जानते हुए जब पशु का आलभन करेगा तो उस प्रकार के आलभन से वायु देवता की प्रीति से क्या है यजमान के अंदर बल जिसको हम कहते हैं ना बल और पराक्रम ये पराक्रम क्या है पराक्रम हाँ, यानी एक चीज से बुराई से हटने का और अच्छाई से जुड़ने का जो वेग है इसका नाम पराक्रम है अच्छाई के प्रति तेजी और बुराई बुराई से हटने की तेजी तेजी हाँ तो इसी प्रकार के क्या है इस प्रकार के वायु के क्षेब शेव, क्षेत्र गुणों को जानते हुए वेद के आधार पर वेद ग्रंथ में कहे गए उस प्रकार के वाय पशु के आलभन से क्या हो जाता है यजमान के अंदर वो गुणवत्ता आ जाती है वो अच्छाई के साथ इतने जल्दी जुड़ जाते हैं और बुराई से इतने जल्दी छूट जाता है तो इसी प्रकार अच्छाई से जल्दी जुड़े बुराई से जल्दी से जल्दी छूटे यानी सत्य के ग्रहण करने में और असत्य को छुड़ने छुड़ाने में सर्वदा उद्य रहना चाहिए अब देखिए आर्य समाज का नियम कहां आया तो कोई दे मान लीजिए वायव्यम स्वेदम आलभेदा भेदा भूदि ऐसे लिखने के बाद आर्य समाज का नियम उसके साथ साथ जोड़कर के छपाएगा ना तो देखने वाले व्यक्ति बोलेंगे इधर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ इधर जो वाक्य नहीं होना चाहिए था वो एडिटिंग में मिस्टेक होने के कारण हाँ वो वाक्य आकर के इधर जुड़ गया बोलेंगे परंतु हाँ परंतु इधर वास्तव में जो संगत नहीं है वो उस जगह पर नहीं जुड़ा वास्तव में संगत ही जुड़ा है असंगत नहीं जुड़ा ठीक है ना इस प्रकार हम देखते हैं ना ये जो ऋषि जो कहते हैं ऋषि कहते छोटे छोटे वाक्यों में ऋषि जब कहते हैं उसमें एक अवाक्यता दिखाते हैं ना तो सीधा सीधा पढ़ कर के देखने से हमें कुछ समझ में नहीं आता है पहले क्या है यह वायुव्य पशु का आलमन करने के लिए बोला फिर देखिए वायु की स्तुति कर रहे हैं उसके बारे में बोलते हैं इस प्रकार करने वाले को ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसने क्या कर दिया तो इधर क्या है वास्तव में आजा का ही आलभन करना चाहिए परंपरा के अनुजोह इधर जो वायव्यम स्वेदम बोला ना सफेद रंग का जो बकरा है उस बकरा का ही आलभन आप बकरे को ये ये बेरी में लाने के बाद क्या है उसमें परिग्निकरण करके उसको स्पर्श करते हैं जवान तो बोलते है ये जो पशु है ये वास्तव में क्या है और बकरी को देखिए ना बकरे को देखिए बकरे का स्पीड देखो ठीक है ना उसी प्रकार देखिए खाने खाते खाते खाते बकरा कैसे आगे बढ़ता है उसी प्रकार क्या है वो उतने स्पीड में वो वापस भी आता है जो चीज उनका पसंद का नहीं है उसमें से तुरंत घट जाता है भाग जाता है बकरा तुरंत भागता है तो इसलिए ये तो ये बकरे के सारे गुणों को देखा वायु के गुणों को देखा और और ऐश्वर्य को प्राप्त होने वाले जो तो तेजस्वी पुरुष के पराक्रम को देखा तो ये सारे विषय में क्या हो जाती है समानताएं होती है इसलिए ये पशु के रूप में बकरे को लाया देवता के रूप में वायु को स्वीकार कर दिया और यजमान के रूप में इस ऐश्वर्य काम व्यक्ति को लगा दिया इस प्रकार क्या है ब्राह्मण ग्रंथों को जब हम क्रमशः पाठ करते हुए देखेंगे ना हमें लगेगा आगे के वाक्य में पीछे के वाक्य में कोई संगति नहीं बैठ रही है आगे कुछ कह रहा है पीछे कुछ कह रहा है तो कौन समझ सकता है इसको हाँ ये ऋषि लोगों के स्वभाव को जो जानेगा वो उसको जल्दी समझेगा ऋषि लोग यानी देवता देव विद्वान विद्वानों का यह स्वभाव पहले बताया था क्या है एक बताया था ना विद्वानों के स्वभाव को बताया था परोक्ष प्रिया ही देवा ऋषि लोग जब अपनी बात रखेंगे ना ऐसे वाक्य लिखते लिखते जाएंगे परंतु इस वाक्य को पढ़ते हुए कोई संगति हमारे बुद्धि में नहीं जुड़ेगी क्योंकि उन्होंने बहुत गहरी परोक्ष की बात को वहां जोड़ जोड़ करके संगीत रूप में रखा इसलिए उसको समझने के लिए क्या चाहिए हमारी बुद्धि में जल्दी क्लिक होना चाहिए हमारी बुद्धि इतने संभेर। संभेर। आ, इतने तीक्ष्ण बुद्धि कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए ऋषि के वाक्य के आपस के मर्मों को संबंध को जानने के लिए यानी लौकिक जीवन के अंदर जो सारे गधा जिसको देख सकता है उसको ऋषि लोग अपने वाक्य में क्योंकि गधे के वाक्यों को बोलने के लिए गधा तो खड़ा है तो हम क्यों करें हम हम आए किसी विशेष चीज को बताने के लिए जैसे कि मान लीजिए आपने देखा हो ना लेथ जहां लोहे को आ, किसी ना किसी डूब में शेपिंग, आ, शेपिंग कर लेते हैं ठीक है ना तो कोई साइंटिस्ट आकर के रोज इसमें खड़ा होगा? नहीं, होगा नहीं होगा क्योंकि वो कारीगर का काम है और उनके पास टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी पहले से आविष्कृत है उस टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे, जैसे, जैसे उसकी रीटिंगटरी में भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए कोई ना कोई खोज में होगा अब इसलिए साइंटिस्ट को जीवन को देखेंगे हमें ऐसा नहीं लगेगा ये हमारे साथ जुड़े हुए है नहीं लगेगा हमारे से बिल्कुल भिल, डिफरेंट ही दिखाई देगा तो ये ऋषि लोगों की बात भी ऐसी होती है उनकी भाषा ऐसी होती है उनका संकेत ऐसा होता है क्योंकि वो परोक्ष प्रिय है यानी जिस अर्थ को हमारी बुद्धि नहीं देख सकती है उसको देख करके हमारे लिए उसको प्रकाश में लाना इनका काम है इसलिए कहा विद्वान देवाह परोक्ष प्रिया ही तो इधर पता लग गया ना देखिए हमने देखा बकरे में वायु में भूतिका में समानता नहीं।, नहीं इस समानता के आधार पर हमने कभी विचार नहीं किया होगा दे, स्वामी दयानंद जी सत्य के छोड़ने में नहीं सत्य को सत्य को ग्रहण करने ग्रहन में असत्य को छोड़ने में सदा उद्दाणना चाहिए जो नियम लिखा इन्हीं के आधार पर तो लिखा होगा और उस नियम के और इसके साथ गहरा संबंध है यह परस्पर संबद्ध वाक्य है ठीक है ना इस प्रकार क्या कर दिया विधि के साथ विधि के साथ स्तुति वाक्य के स्तुति पर वाक्य का वाक्य की एक वाक्यदा होने के कारण यह स्तुति पर वाक्य जो है वो निरर्थक यानी अप्रमाण नहीं है वो वास्तव में विधि का अंग है विधि का वो अंग है कैसे जीने के लिए क्या चाहिए दो टांग नहीं है तो भी जी सकता है दो हाथ नहीं है तो भी जी सकते हैं या अंगुली नहीं है तो भी जी सकता है यह दोनों कान का जो ये जो है ना ये ना हो तो भी जी सकता है और मुंह के अंदर दांत बत्तीस ना हो तो भी जी, सक जी सकता है और हमारा बाल गंजा है तो भी हम जी सकते हैं परंतु मान लीजिए जिस व्यक्ति को यह सारे शरीर में यह सारे अपने अपने स्थान पर होता तो तो कोई कहेगा बाल जो है निरर्थ है नहीं।, नहीं कहेगा कोई कहेगा यह अंगुली निरर्थ है कोई कहेगा यह नाखून निरर्थ है ठीक है ना हाँ तो वास्तव में ये ये ये सारे के सारे के ये सारे मिलकर के ये शरीर के के मिलकर शरीर जीने की जो होता है वो अपने वेद का शरीर होता है और जितने भी स्तुतिपरक वाक्य होते हैं अन्य वाक्य होता है जो पीछे से सपोर्ट दे रहा है वो वास्तव वेद वाक्य का विधि वाक्य का ये, ये अंग प्रत्यंग है ठीक है ना अंग प्रत्यंग के बिना कोई शरीर होगा तो ठीक है ना तो मान लीजिए आप जब लड़की देखने गए तो मान लीजिए उनका दो टांग नहीं, दो हाथ नहीं पर दो है स्त्री पसंद करते थे नहीं करते थे बस यही बात है इसमें और मान लीजिए बीच में भी किसी का भंग अपन्ग, कोई अपंग हो गया हो तो क्या मानेंगे हमें वो देखते देखते देखते अच्छा नहीं लगेगा इसलिए देखिए वेद के अंदर वेद के अंदर सदा प्रार्थना यही होती है हम पूर्णांग हम हो हाँ, सर्वांग सर्वंध अस्तु ऐसे ही वेद के अंदर कहा है तुम सारे अंग वाला हो और सारे अंग तुम्हारे पास सदा रहे मतलब जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक सारे अंगों के साथ रहे वाकवाक वाक का अर्थ क्या होता है तो हाँ तुम सदा हम पूर्णांग रहे इसके लिए ही प्रार्थना होती है अब अर्थ हो गया ना इसका विधि वाक्य के साथ स्तुति वाक्य की एक अवाक्यता होने के कारण विधि वाक्य का स्तुतिपरक वाक्य जो है अंग रूप है इसलिए वो अप्रमाण नहीं है श्री पूर्व के संबंध में जो वाक्य है वो गलत है ठीक है ना आगे कहता है ये विधि और जो स्तुति वाक्य है इनमें एक वाक्यता है और एक की अपेक्षा से दूसरा प्रमाण विधि वाक्य की अपेक्षा से देखेंगे तो स्तुतिवाक्य प्रमाण नहीं है क्यों नहीं है तो दूसरे हेतु देता है सिद्धांति तुल्यमचा तुल्यमचा सांप्रदायिकम विद्या का जो आदान प्रदान जहां होता है जी, नहीं नहीं शब्द शब्द को शब्द को समझ समझ ले हम, लीजिए, संप्रदायिक क्या है संप्रदाय संबंधी संप्रदाय किसको कहते हैं जहां परंपरा से विद्या का आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं संप्रदाय हाँ। आ, आदान प्रदान करने की जो तरीका है ना इसको हम संप्रदाय कहते हैं हा गुरुशिष्य परंपरा इस गुरुशिष्य परंपरा को उठा के हम देखेंगे ना ये गुरुशिष्य परंपरा जैसे विधि वाक्यों का गुरुमु से उच्चारण सुनकर सीखते हैं उसी प्रकार स्तुति वाक्यों का भी उच्चारण गुरुमु से सुन करके सीखता है यानी विधि वाक्य सही होता प्रमाण होता और स्तुति वाक्य अप्रमाण होता तो परंपरा के अंदर जो पठन पाठन होगा तो वहां केवल विधि वाक्य का ही पाठ होता स्तुति वाक्य का पाठ नहीं होता परंतु सारे संप्रदायों को हम देखते हैं वो विधिवाक्य के साथ साथ के वाक्य भी पाठ करते आए हैं जैसे विधि को कंटस्थ करते हैं उस प्रकार स्तुति वाक्यों को भी कंठस्थ करते यदि स्तुति वाक्य जो है यदि अनर्थक होता गुरु कभी उसका उच्चारण अपने शिष्य के सामने नहीं करते और उस उच्चारण को सुनकर के गुरु कभी अपने शिष्य से अपने गुरु से शिष्य उसको स्वीकार नहीं करते थे ठीक है ना उसी प्रकार देखते हैं वर्णानुरूपी वर्णानुरूपी क्या है जैसे कि वर्णमाला का उच्चारण हम करते हैं तो किस प्रकार के वर्णमाला का पहले उच्चारण होता है स्वरों का पहले स्वरों का उच्चारण उसके बाद में व्यंजनों का उच्चारण उसके बाद में सबसे स्वरों के उच्चारण में सबसे पहले अ उसके बाद में आ फिर ई उ, उ री, री, री, ए आई ओ ओ आगे अगे खा गा, गा, गा, इस प्रकार क्या है इसको कहते हैं वर्णानुरूपी यानी एक वर्ण के बाद में इस वर्ण का उच्चारण करना पड़ता है ठीक है ना आप देखिए इसी में से कोई कहे सुर की अपेक्षा से व्यंजन अप्रमाण है तो देखो भाषा का व्यवहार अकेला सुर क्या करेगा कोई ही कहे व्यंजन की अपेक्षा से सुर जो है अप्रमाण है है तो खाली व्यंजन से क्या सिद्ध होगा मान लीजिए भगवान अन्न को ही बनाया और सब्जी मसाले आदि को नहीं बनाया तो जीवन कितना शुष्क होगा ना और जितने भी सब्जी मसाले मसाला भगवान संसार के अंदर बना करके हमारे सामने देखा ये सारे के सारे क्या है अन्य के सही उपयोग करने के लिए है आवश्यकता अनुसार अन्य के सही उपयोग करने के लिए है इसलिए रोटी बनाई है तो बच्चों के मन के अंदर आकांक्षा रहती है सब्जी क्या है है ना रोट अब देखिए नैत्य नैतिक जीवन से शास्त्र का संबंध देखिए कोई कहे चावल बनाया हो, तो तुरंत बच्चे पूछेंगे सब्जी क्या है अब इसलिए सब्जी यद्य गौण है परंतु अन्य के उपभोग में अन्य के उपभोग को पुष्ट कराने वाला है और रुचि और संस्कार बढ़ाने वाला है कौन हाँ और कई कई लोग रोटी जो खा रहे हैं ना वो सब्जी के स्वाद से ही खा रहे हैं यानी साथ। हाँ। साथ। और जो मांस खा रहे वो भी मसाले के स्वाद से ही खा रहे उसके अंदर के जो तीखा, जो जो जो तीखा खट्टा उसमें उसमें अदरक होगा काली मिर्च होगा अन्य जो मसाले होंगे ना इस मला मसाले के स्वाद से ही अंडा मछली मांस भी लोग खाते हैं उनके खुराक जैसे साग सब्जी मसाले के बिना नहीं होता तो अन्य का उपभोग भी नहीं होता इसलिए क्या है जहां पर भी पाजन की जो कला सिखाएंगे ना अन्न पकाने की कला भी सिखाएंगे सब्जी बनाने की कला भी ये परंपरा में आ जाता है चाहिए तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में जाकर के देखिए और जैसे लड़कियों को माँ अपने रसोई घर में रसोई बनाना जब सिखाएगी ना तो ये दोनों सिखाती है ऐसा जैसे रोटी आटे को कैसे गूंधना है कितने पानी डालना है नमक डालना ये नहीं डालना दूध डालना डालना वो सिखाती है उसके बाद में उसको गोल बनाना फिर उसके बाद में गोल बनाने के बाद क्या करके थोड़ा हाथ में ये करके और बाद में क्या है पाटले पर रह के बैलन चलाते हैं ना तो उसके बाद में साथ साथ में सब्जियों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये भी सिखा सिखाता है अब इसलिए केवल अन्य के पकाना ही मुख्य है इसलिए सब्जी को पकाना अप्रमाण है कोई कहेंगे तो संसार में फिर खाने पीने का व्यवहार बहुत कम हो जाएगा धीरे धीरे क्या होगा आ, फिर क्या हो जाता है फिर सही में फिर आपको ये कहेंगे आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना मिर्च मसाले का इस्तेमाल नहीं करना खटास का इस्तेमाल नहीं करना तो केवल सब्जी पकाकर को उबाल करके देंगे आपको खाना है तो कितने खाएंगे आज जितने खा रहे हैं ना उसे भी एक चौथाई खाएंगे बाद में बोलते हैं ठीक है बस इतना ही बस हाँ। तो मुझे कभी ऐसा लगता है मुझे कभी ऐसा लगता है कि ये जो पशु जाति है ना पशु जाति में जैसे गाय पेट भरने के बाद नहीं खाती तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चावल में सांबर सब मिला करके एक गाय के सामने धर दो तो वो भी पेट के बीमार हो जाएंगे आजकल गाय पेट के बीमार नहीं है क्योंकि बिना रस वाले उस जो स्वाभाविक रस वाले घास को वो चरती है खाती है उसके बाद में क्या है अब बैठ जाती है बैठ जाती है फिर तो जब तक कि उसका जो गोबर नहीं निकलेगा ना तब तक क्या है वह पचेगा नहीं तब तक वो उठती नहीं खाने के लिए तो इसलिए क्या है ये परंपरा के अंदर अर्थ लिखेंगे तुल्यंचा सांप्रदायिकम विद्या विद्या के विद्या की अध्ययन परंपरा में विद्या की अध्ययन परंपरा में विधिवाक्यों के साथ साथ स्तुति वाक्य का भी स्तुति वाक्य का भी पाठ देखने में आता है पाठ देखने में आता है जैसे सरों के सरो को पहले और व्यंजनों को बाद में पहली पीढ़ी पहली पीढ़ी बताती थी वैसे ही आधुनिक पीढ़ी भी पढ़ती है या बताती है वर्णों का क्रम भी वर्णों का क्रम भी परंपरा वाले पहले के समान ही आज भी करता है आज भी करता है लास्ट लाइन लिखिए यदि स्तुति वाक्य अप्रमाण होता यदि स्तुति वाक्य अप्रमाण होता तो इसका इसका परंपरा प्राप्त पाठ भी नहीं होता परंपरा प्राप्त पाठ भी नहीं होता पर तो परंपरा प्राप्त पाठ विधि का भी है स्तुति का भी है इसलिए दोनों प्रमाण है नौवा सूत्र है थोड़ा लंबा है अप्राप्ता, चानुपपत्ति प्रयोगे शब्द प्रयोग, प्रयोग तस्पद र्थ लिखेंगे पहले सूत्र में जो चकार है पहला अर्थ करेंगे और और स्तुतिपरक वाक्यों में स्तुतिपरक वाक्यों में स्तुतिपरक वाक्यों में क्रियार्थ की सिद्धि क्रियार्थ की सिद्धि क्रियार्थ की सिद्धि न होने का दोष भी, न होने का दोष भी पूर्वोक्ष ने कहा ना ये जो स्तुति वाक्य है स्तुति वाक्य का वाक्य का विधि वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं होता पूर्वोक्ष ने ऐसा कहा था ना इसका खंडन कर रहा है स्तुति पड़ेगा वाक्यों में क्रिया की सिद्धि न होने का दोष भी प्राप्त नहीं है यानी दोष नहीं है आगे क्या है मना, वाक, ये कहा ना अब इसका तात्पर्य लिखिए इसका इसको भी ले लेते हैं प्राप्त नहीं होता वहां विराम लगाइए ठीक है रोनी चाहिए रोना चाहिए रोना चाहिए, चाहिए कोमा चोरी करनी चाहिए इत्यादि का इत्यादि का अनुष्ठान मानने में अनुष्ठान मानने में निश्चय से दोष है रोना चाहिए चोरी करनी चाहिए इस प्रकार का जो वाक्य का वाक्य को हम पढ़ेंगे ना उस वाक्य को पढ़ने के बाद हम रोने लगेंगे चोरी करने लगेंगे तो दोष आएगा कोई आकर के चोरी करनी चाहिए ऐसा लिखा उसको पढ़ने के बाद किसी बेकूफ ने लिखा है ऐसे हम माने तो पाप लगेगा नहीं पाप नहीं लगेगा ना नहीं। और चोरी करनी चाहिए अरे चोरी करने के लिए बोला चलो चोरी करेंगे तो दोष आएगा ना उसी प्रकार रोना चाहिए किसी ने लिखा तो तुरंत हम रोने लगा तो दोष लगेगा तो रोना चाहिए किसी ने लिखा तो उसको देखकर तो क्यों रोना चाहिए बताओ तो हम उसको देकर के हंस पड़े तो क्या होगा उसमें दोष नहीं लगने वाला है ठीक है ना पूर्वोक्ष ने क्या कहा रुद्र के संबंध में कहा ना रु रुद्र रोता है रुद्र रोता है तो रुद्र रोता है जो कह दिया इसका मतलब हमें रोने की क्या जरूरी है ठीक है ना रुद्र रोता है श्री हमें भी रोना चाहिए यह मान करके हम रोने लगेंगे तो उसमें दोष आएगा और तैनम मना कहा मन जो है चोर है ठीक है मेरा मन चोर है सिर्फ मैं भी चोर बनूं तो चोरी करूं तो दोष आएगा ठीक है ना और हमारा मन चोर है क्यों चोर है कभी कभी जो करने योगी जो चीज है ना उसको भूल जाते हैं और जहां का, जाना नहीं चाहिए वहां जाता है और जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाता एक काम चोर है ना ये हाँ। और वाणी अंधवादनी क्यों होती है कभी कभी वाणी से हम कुछ बोलते हैं ना अपने अंदर के आशय को स्पष्ट करने के लिए हम बोलते बोलते क्या है बात कुछ और हो जाती है बात कुछ और हो जाती है तो सूत्रकार ने कहा रोना चाहिए चोरी करनी चाहिए इत्यादि वाक्यों को पढ़ने के बाद उस वाक्य के अर्थ को हम अपने अनुष्ठान में लाएंगे तो उसमें निश्चित दोष है और आगे क्या है अरोदित आगे लिखिए अरोदित आदि का आरोदित को सिंबल इन्वर्टर कोमा में लगाइए आरोदित आदि का शब्दार्थ आरोदित आदि का शब्दार्थ प्रयोग रूप नहीं ये शब्दार्थ शब्दार्थ जो है वह शब्द है उसका अपना मीनिंग होता है उसको नीमाइंड करने का उसको देख कर के प्रयोग रूप नहीं है वो हाँ हाँ अब इसलिए इसलिए ये सारे वचन प्रामाणिक सिद्ध होता है कहने का मतलब है रुद्र ने रुलाया रुद्र रोता है रुद्र कौन है हम ही जो एकादश प्राण को जो धारण करने वाला है ना हम ये ग्यारह रुद्रों को धारण करने वाला हम रुद्र है क्योंकि हमारे अंदर का जो प्राण है रुद्र रूप है रुद्र रूप का धारण जो करेगा हाँ वो रुद्र है जैसे कि मजिस्ट्रेट का जो अंकी है ना वस्त्र वो जो पहनेगा मजिस्ट्रेट है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक प्रकार का पहचान होता है ठीक है ना उसी प्रकार रुद्र का पहचान क्या होता है उनके पास रुलाने वाले ये प्राण उसके में है तो हमारे शरीर के अंदर ये ग्यारह प्राण है ग्यारह प्राण का मतलब दस इंद्रिय और एक आत्मा हाँ जिसके छूट जाने पर सारे लोग रोते हैं ना हाँ खुद नहीं रोते परंतु अन्य रोग लोग, लोग आ, तो खुद हम क्या करते हैं प्राणों के साथ निकालते हुए अन्यों को रुलाता है ठीक है ना अब देखिए ये एक स्टेटमेंट है ये, ये रुद्र का स्वभाव होता है, तो ये किस स्टेटमेंट को रखने में कोई पाविनी लगने वाला है रुद्र के शरीर पर रहते हुए ये रुलाने वाला है इतने कहने मात्र से कोई दोष नहीं लगने वाला है क्योंकि एक सच्ची स्थिति का यह स्टेटमेंट है रोने रोने लगे तो दोष है। आ, रोने लगेंगे तो दोष है क्यों दोष आता है क्योंकि छोड़कर के कौन जाएगा मरने वाला यानी मरना दोष है मरना मरना क्यों दोष है क्योंकि बिना अज्ञान से मृत्यु नहीं होती बिना अज्ञान से मृत्यु नहीं होती जब अज्ञान रहेगा तो जन्म होगा जन्म होगा तो मृत्यु निश्चित होगी इसलिए जन्मता हुआ मरता हुआ ये चक्र में पड़े रहना ये दोष है इस दोष को बताने के लिए कहा रुद्रहा आरोदित ऐसे कहा और दूसरी क्या है तेनम मन अनुद्वादिनी वाक ये क्यों कहा चोरी करने के लिए नहीं झूठ बोलने के लिए नहीं हमारे मन के ताकत अब कई किस पर खड़ा है चोरी करने में खड़ा है और जीव जो है झूठ बोलने के लिए खड़ा है यही वस्तु स्थिति हाँ परंतु हमारे धर्म क्या है चोरी मत करो हाँ सच बोलो झूठ मत बोलो यानी अभी के स्थिति को समझ लीजिए और धर्म क्या है इसको समझ लीजिए और अभी के स्थिति को समझते हुए वैसे के वैसे अपने अंदर की वासना के अनुरूप जो चलने वाला होता है ना वो दोषी होता है और अपने वस्तु स्थिति को समझते हुए इस वासना को हा वासना से प्रेरित होकर के अधर्म में चरन, चलने की जो प्रवृत्ति है ना ये प्रवृत्ति को रोकने वाला जो होता है यह पुण्यात्मा होता है तो यह बताने के लिए क्या है ये रुद्र आरोदित तो रुद्र की रुद्र की स्तुति की क्योंकि ये रुलाने वाला है ये उसका गुणवत्ता है ये गुणवत्ता को बधाना उसकी स्तुति होती है ठीक है ना तो इसका इनडायरेक्ट जो तालपर्य इसमें आता है आप क्या है इसके परे हो जाओ मानसिक स्थिति चोरी करने की है पर तो चोरी को मत कीजिए क्योंकि वह अधर्म है और अधर्म में हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए इसलिए वस्तु स्तुति को देखते हुए क्या है उसको पार होने के लिए उद्यम करो कौन सा उद्यम करेंगे धर्म का आचरण धर्म का आचरण क्या है वही है अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध तक का आ जो अनुष्ठान है इस अनुष्ठान को धीरे धीरे व्यक्ति जब करेगा ना तो मना वाग, इसको क्या है थोड़ा ऊंचा हम रख पाएंगे फिर अनुष्ठान कीजिए उसको और ऊंचा करेंगे और ऊंचा करेंगे और ऊंचा करेंगे बाद में क्या होगा उसके अंदर चोरी और जूटी की कोई बात नहीं निकलेगी रहेगी नहीं ठीक है ना इसलिए ये सूत्र के अंदर बताया पूर्व के द्वारा जैसे कि मना इत्यादि में जो-जो आक्षेप लगाए हैं ये सारे आक्षेप वास्तव में शास्त्र के ऊपर लगने वाला नहीं है इसलिए सबसे पहले कहा अप्राप्ता आगे कहता है अनुपत्ति जब दोष लगेगा नहीं तो अप्रमाण का जो आरोप लगाया वो भी सिद्ध नहीं होगा इसलिए कहा अनुपपत्ति। अप्रमाण जो बताने का जो आरोप है उसकी सिद्धि नहीं होती है क्योंकि आपका दोष पक्ष में नहीं लगता जैसे कि कोई कहे कि देखिए कीचड़ धोने के लिए क्या है दो रुपया दीजिए साबुन खरीदेंगे वो तो पाउडर है ना ऐसा गुस्से पर सफेद आता है किसी ने कीचड़ फेंका तो मान लीजिए कीचड़ फेंकने पर हमारे कपड़े पर लगा नहीं है तो तो साबुन के लिए दो रुपया मांगना न्याय है नहीं है उसी प्रकार पूर्व पक्ष के द्वारा जितने आक्षेप उठाए हैं वो हमारे पक्ष को बाधित करने के लिए पक्ष तक नहीं पहुंचता क्योंकि उतना ताकत उसमें नहीं।, नहीं है इसलिए क्या है उस दोषों की सिद्धि हमारे पक्ष में नहीं होती है इसलिए कहा अनुपति प्रयोग ही विरोध है सियात रुद्ररोनम मन इत्यादि को सुनने के बाद जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आचरण करने लगेंगे तो उसमें दोष मानना चाहिए वस्तु को कहने में कोई दोष नहीं है मिला आ, तो कोई कहता है जी मैं थोड़ा गुस्सा वाले हूं ठीक है ना तो मान लीजिए कुछ भी विपरीत आएगा ना मैं गुस्सा करता हूं ऐसे बोलने में कोई कोई पाप नहीं लगने वाला है पाप कब लगेगा हाँ जब विपरीत परिस्थिति आते गुस्सा करेंगे तभी पाप लगेगा ये सचेत करने के लिए इसलिए अपने गुणवत्ता को जानते हुए किसी को सचेत साधन का प्रयोग ना खुद को नहीं करना चाहिए को भी ऐसा पसंद नहीं ठीक है ना थोड़ा सा सूखा रहा है खूब सॉइल हो गया। हम्म। <laughs> <laughs> ओम सहना बाबतो सहनो भुलन्तो सहविज्ञ करवावे तेजस्विना वधि तमस्तो मां विद्वेषावे ओम शांति शांति शांति।, शांति